कंठ रुद्रोपनिषद यह उपनिषद कृष्ण याजुर्वेदी शाखा के अंतर्गत है इसे कंठ रुद्रोपनिषद भी कहा जाता है इसमें देवताओं द्वारा ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा किए जाने पर भगवान प्रजापति ने सन्यास आश्रम में प्रवेश की विधि सहित आत्म तत्व का विवेचन किया है प्रथम तीन कंडिकाओं में सन्यास ग्रहण करने की विधि है 4 से 11 तक सन्यासों संन्यासोपरांत निर्वाह किए जाने वाले विविध अनुशासनों का वर्णन है उसके बाद ब्रह्म एवं माया का वर्णन करते हुए तन्मात्राओं एवं ब्रह्मांड रचना का उल्लेख है पंच आत्मा पंच कोषों का मर्म समझाते हुए परमात्म तत्व को ही ईश्वर जीव प्रमाता प्रमाण प्रमेय एवं फल आदि के रूप में स्थापित किया गया है अंत में इस सारे कथोकथन को वेदांत का सार कहा गया है शांति शांतिपाठ सहना सहन भुन सहवीज तेजस्वीधीतमस्तु महादिषावै शाति शाति शांति हरि ओ देवाह भगवत अब्रुवी भगवान ब्रह्म विद्या स प्रजापतिरवीत एक बार समस्त देवगण भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी के समीप जाकर बोले हे भगवान आप कृपा करके हम लोगों को ब्रह्म विद्या का उपदेश करें तब प्रजापति ने कहा शिखा के केशन निस्कृत विसृज्य यजोपवीत निष्कृ ततः दृष्वा ब्रह्मा याज्ञस्वट्कारस्व ओंकारस्व स्वाहां सधा धाता अथ पुत्रो वदंत्यहम ब्रह्माहम योम वसट्कारोहम ओंकारोहम स्वाहाहम धाताह विधाताह तस्हम प्रतिष्ठास्मी तान्यन्यनोंजन्नाश्रुमात यदश्रुमात प्रजा विचिंद प्रदक्षिण्मावृत्त नवपेक्ष मणा प्रत्याज सा स्वर्गोती शिखा के साथ बालों का मुंडन कराकर और यज्ञोपवीत का परित्याग करके अपने पुत्र को देखकर उससे इस प्रकार कहे कि तुम ब्रह्मा हो तुम यज्ञ हो तुम वसटकार हो तुम ओंकार हो तुम स्वाहा हो तुम सधा हो तुम धाता हो तुम विधाता हो ऐसा सुनने के बाद पुत्र कहे कि मैं ब्रह्मा हूँ मैं यज्ञ हूँ मैं वसटकार हूँ मैं ओंकार हूँ मैं स्वाहा और सधा हूँ मैं ही धाता विधाता त्वचा भी हूँ तथा प्रतिष्ठा भी मैं ही हूँ इस प्रकार से परिव्राजक अर्थात सन्यासी होकर घर से बाहर निकलने पर जब पुत्र पत्नी आदि पीछे पीछे गमन करे तो उन्हें देखकर के अश्रुपात न करे यदि अश्रुपात करेगा तो उसकी संतान विनष्ट हो जाएगी तदनंतर वे समस्त परिवारिकजन सन्यासी की प्रदक्षिणा करने के पश्चात उसे बिना देखे ही यदि वापस लौट जाते हैं तो इस तरह का सन्यासी देवलोक का अधिकारी होता है पिता द्वारा पुत्र से झुढ़वाए जाने वाले वाक्यों के पीछे उनका महत्वपूर्ण मंतव्य है सदगृहस्थ्य जब सन्यासी बने तो पुत्र को दायित्व सौंपने के साथ उसे आत्मगौरव का बोध करा दे ताकि पिता का संरक्षण हट जाने पर भी वह आत्महीनता से ग्रस्त न हो जागृत आत्मविश्वास के साथ अपने दायित्वों का आदर्शनिष्ठ ढंग से निर्वाह कर सके बिना अस्त्रपात की विदाई के पीछे भी मोह मुक्त और आत्म विश्वास युक्त होकर होने का भाव है ब्रह्मचारी वेद ब्रह्मचारीदमी वेदोक्ता चरित ब्रह्मचर्योदाराणी पुत्रात्त्द्युपोपाधीर्तते शक्ति तो यज्ञ संयासो गुरुभरनुत बांधवैश्च्यम परेदशरात्रम तैसाग्निहोत्रम जुहुआत द्वादशरात्र पयोभ सवादशरात्रिस्थाते अग्नए वैश्वा नाज प्रजापते चुराजापत च वैष्णव दीकपाल पुर्भा दारुपात्रो जुहिया मिन्मया नपू जुहिया तेजसा गुर्वेद मा पहाय पर हम तामारमी गार्हपथ्य दक्षिणावीय स्वरिदेश भस्म वृष्टि तिवे के सखिखा केशा विकृष्य विसृज्य यजोपवीत भू स्वाहेदसो जुहिया अत ऊर्धम अनशननम अम्रवेशनम वीराध्वा महाप्रस्थाश्रम्वा गथे साोष सायम योजना प्रातः यद्धरसे तरस तत यदर्णमा से तौर्णमाते ब्रह्मचारी द्वारा वेदों शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद विवाह करके गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए पुत्रोत्पत्ति के पश्चात उनको सुसंस्कृत बनाकर अपने शक्ति के अनुसार यज्ञ हवन आदि करने के उपरांत अपने इष्ट मित्रों तथा गुर्जनों से आज्ञा लेकर सन्यास ग्रहण किया जा सकता है इस प्रकार सन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाला वन में जाकर द्वादश रात्रियों तक दुग्ध से अग्निहोत्र करे और साथ ही द्वादश रात्रियों तक केवल दुग्धाहार पर रहे द्वादश रात्रियों के पश्चात विष्णु एवं रुद्र से संबंधित चरु को जो तीन कपाल मिट्टी के पात्रों पर सिद्ध किया पकाया गया हो वैश्वानर अग्नि तथा प्रजापति के उद्देश्य से हवन कर दे अग्निहोत्र में उपयोग किए हुए काष्ठ पात्रों को भी अग्नि में आहुति रूप में समर्पित कर दे मिट्टी के पात्रों को जलाशय में समर्पित कर दे और स्वर्णादि के बने पदार्थों को अपने गुरु को दे दे उस समय गुरु के प्रति इस प्रकार कहे तुम मुझे छोड़कर दूर न करना तथा मैं तुम्हें त्याग कर दूर नहीं जाऊँगा कुछ शास्त्रों का मत है कि इसके पश्चात गार्भिपत्य दक्षिणाग्नि और आह्वनी इन तीन प्रकार की यज्ञाग्नियों से अरण्यों के पास से एक मुट्ठी भस्म लेकर पान ग्रहण करें शिखा के साथ बालों का मुंडन कराके तथा यज्ञोपवीत को उतारकर ओम ओम स्वाहा मंत्र को पढ़ते हुए जलाशय में विसर्जित कर दें, तत्पश्चात अनुशन जल प्रवेश अग्नि प्रवेश वीरों के मार्ग का अनुसरण करके महाप्रस्थान करे या फिर किसी वृद्ध सन्यासी के आश्रम में निवासे तो गमन करे दुग्ध अथवा जल के सहित जो कुछ भी वह भोजन करे वही भोजन उसका सायंकालीन यज्ञ है और प्रातःकाल के समय में जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करे वही उसका प्रातःकालीन भवन है अमावस्या के दिन जिस भोजन को ग्रहण करता है वही उसका दर्श यज्ञ है पूर्णिमा को जो भोजन ग्रहण करता है वही उसका पौर्ण मास्य यज्ञ है और वसंत ऋतु में जो वह केस दाढ़ी मूछ रोए नख आदि कटवाता है वही उसका अग्निस्तोम कहा गया है सन्यासी कर्मकांड परक अग्निहोत्र का त्याग करके जीवन की प्रत्येक क्रिया को यज्ञ रूप बनाए यह भाव यहाँ स्पष्ट है उच्च स्तरीय जीवन साधना अपनाए बिना केवल कर्मकांड त्याग कर संन्यास धर्म की पूर्ति संभव नहीं है संयस्याम पुनरावर्तन्मृत मृत्यत्मंत्रादे सस्तीजीवेक्म ध्यान तुर्धपुर्मुक्त मगो भविकेतरेत भिक्षासी यकंचिन्ना वैकं न धाजंत संरक्षण वर्तवर्ज मप तदपि श्लोकाभवंती केवल मावहम मा आदि आध्यात्मिक मंत्रों का जप करना चाहिए समस्त भूत प्राणियों का कल्याण हो ऐसा कह कर केवल आत्मतत्व का चिंतन करता हुआ ऊर्ध की ओर हाथों को उठाए हुए परमात्मा के अतिरिक्त और किसी से साधन प्राप्त होने की कामना से मुक्त होकर प्रपंच रहित मार्ग में गृहहीन होकर वितरण करें भिक्षा के द्वारा प्राप्त अन्न के अतिरिक्त और कुछ भी ग्रहण न करे एक स्थान पर क्षण मात्र भी न रुके सतत विचरण करता रहे जीव हिंसा से बचे रहने के लिए वर्षा काल में विचरण की प्रक्रिया को विराम दे दे इस संदर्भ सन्यासी की मर्यादा में कुछ लोग भी है कुंडिका चमसम शक्यम त्रिभीष्टम त्रिभूष्ट तेतोपातनी तथा कॉपीनाच्छाद स्नानशाटी च उत्तरासंगमे चोपवीत वेद तद्वर्जयति स्नानं पानी तथा शौचम अद्भिभूतारा चले नदीपुनशाई सैगारेशुवा सपेत नाथ सुखदुखाभ्या शरीर मुपतापे तो जबादो ना ना परान संयास ग्रहण करने वाली मनुष्य को चाहिए कि वह कुंडिका चम्मच यज्ञ पात्र और शिक्ष अर्थात झोले आदि को एवं तिपाई जूते जाड़े को दूर करने वाली कंथा कथरी कॉपिन के ऊपर गंगा छादन करने वाला वस्त्र कुश को की बनी हुई पवित्री स्नान के पश्चात धारण करने वाले वस्त्र उत्तरी वस्त्र यज्ञोपवीत तथा वेदाध्ययन आदि सभी का परित्याग कर दे वह अपना स्थान पान एवं सोच आदि कृत्य पवित्र जल से संपन्न करे नदी के तट पर अथवा देव मंदिर में जाकर सहन करे वह अधिक विश्राम न करे अथवा अधिक परिश्रम से शरीर को व्यर्थ में कष्ट न दे वह दूसरों के द्वारा अपनी प्रशंसा श्रवण करके न प्रसन्न हो तथा न निंदा या अपमान किए जाने पर गाली अथवा साप दे ब्रह्मचर्य संतिष्ठेद प्रमाद नमस्क दर्शन स्पर्शन केली कीर्तन गुह्य भाचन संकल्पोधव सा क्रिया निवृत्तिरवनम प्रवदंती मनीषिण विपरीत ब्रह्मचर्यनुष्ठेय नित्यं भाति स्फुत सन्यासी को आलस्य प्रमाश से रहित होकर संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए जीवन यापन करना चाहिए स्त्रियों का दर्शन स्पर्श क्रीड़ा चर्चा गुह्य काम तत्व से संबंधित विषयों की बात की, काम संकल्प संभोग के लिए प्रयत्न तथा संभोग की क्रिया ये आठ प्रकार के मैथुन विद्वान पुरुषों के द्वारा बताए गए हैं उक्त आठ प्रकार के मैथुन के त्याग रूप ब्रह्मचर्य का पालन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को करना चाहिए